जॉर्ज गुरुजी एफ अपने शिष्यों का अंतरतम जानने के लिए उन्हें भरपूर शराब पिलाया करता था और जब वे मधोस हो जाते थे तो उनकी बातों को ध्यान से सुनता था आप भी ऐसा क्यों नहीं करते कृष्ण तीर्थ

तुम बुद्ध के बुद्ध रहे और मैं क्या कर रहा हूं रोज पिलाता हूं सुबह पिलाता हूं सांझ पिलाता हूं गुरजीफ जो पिलाता था वह स्थूल है मैं जो पिला रहा हूं वह सूक्ष्म है।

और सूक्ष्म का नशा ज्यादा गहरे तक जाता है स्थूल का नशा तो स्थूल तक ही जाएगा अंगूर की शराब शरीर के पार नहीं जा सकती लेकिन और भी शराबें हैं

जो स्देह के पार जाती है वही तुम्हें पिला रहा हूं संगीत की भी शराब है मौन की भी शराब है ध्यान की भी और जो सृष्टितम है उसे वेदों ने सोमरस कहा है

सदियां हो गई नमालुम कितने लोग सोमरस की तलाश में रहे वैज्ञानिक हिमालय की खाइयों में पहाड़ियों में सोमरस किस पौधे से पैदा होता था उसकी अनथक अन्वेषणा करते रहे

अब तक कोई जान नहीं पाया कि सोमरस कैसे पैदा होता था सोमरस क्या था वे जान भी नहीं पाएंगे सोमरस स्थूल बात नहीं सोमरस तो ऋषियों के पास उनकी सन्नति में उनके मौन में उनके ध्यान में

हो जाने से मिलता था वह किन्हीं पौधों से नहीं मिलता वह किन्हीं फलों से नहीं मिलता वह किन्हीं फूलों से नहीं मिलता वह तो जिनकी चेतना का कमल खेला है उनसे जो उठती है सुहास उनसे जो गंध उठती है उनसे जो आलोक बिखरता है उससे मिलता है

सोम चंद्रमा का नाम है साधारणता व्यक्ति सूर्य का अंश होता है साधारणता सभी सूर्यवंशी होते हैं। सिर्फ बुद्ध पुरुषों को छोड़कर सूर्यवंशी होने का अर्थ है कि तुम्हारे भीतर ऊर्जा उत्तप्त है

जैसे बुखार में हो विक्षिप्त है, इस सूर्य की उत्तप्त ऊर्जा को जब कोई व्यक्ति अपने भीतर शांत कर लेता है जब काम राम में रूपांतरित होता है तब तुम चंद्रवंशी हो जाते हो तब तुम

सूर्य से हटते हो चंद्रमा की तरफ तुम्हारी यात्रा शुरू होती और एक ऐसी पूर्ण घड़ी भी आती है जीवन अपूर्व घड़ी भी आती रहस्य की अनुपम अनुभव की जब तुम चंद्र हो जाते हो इसी बात को

बुद्ध के जीवन में प्रतीक रूप से कहा गया है गौतम बुद्ध का जन्म पूर्णिमा की रात को हुआ उन्हें बुद्धत्व भी प्राप्त पूर्णिमा की रात्रि को हुआ उसी पूर्णिमा की रात्रि को वही महीना वही पूर्णिमा की रात्रि और उनका महापरिनिर्वाण उनका देह त्याग भी

पूर्णिमा को रात्र को ही हुआ उसी माह की पूर्णिमा वही पूर्णिमा जैसे जन्म जीवन और मृत्यु सब एक बिंदु पर आकर मिल गए सब पूर्णिमा पर आकर मिल गए जैसे चंद्र पूर्ण हुआ बुद्ध के पास बैठकर जिन्होंने पिया उन्होंने जाना कि सोमरस क्या है

बुद्ध के कमल से जो बंध उठी उनके चंद्र से जो किरणें फैली उसकी पीने की क्षमता जोटाने वालों को ही पता चलेगा और तुम पूछते हो कृष्ण तीर्थ आप ऐसा क्यों नहीं करते वही कर रहा हूं गुरुजीएफ को स्थूल करना पड़ा क्योंकि गुरुजीएफ

जीवन दर्शन तो पूरब का था उसके पास लेकिन प्रचारित कर रहा था उसे पश्चिम में पश्चिम है नितान्त भौतिक पश्चिम की धारणा में शरीर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है शरीर के पार कुछ भी नहीं है बस शरीर सब कुछ आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है।

पिछले 300 वर्षों की वैज्ञानिक चिंतना का यह परिणाम हुआ है कि मनुष्य की अपने पर से ही आस्था हट गई अपने ही अंतर पर अविश्वास हो गया है भयंकर संदेह का झंझावात उठा है जो जीवन को जड़ों से झकझोरे दे रहा है

पश्चिम में काम करना हो तो गुरुजीव को स्थूल शराब का उपयोग करना पड़ा लेकिन वह उपयोग वो करता था केवल नवांग शिष्यों के लिए नए नए आए शिष्यों के लिए जो थोड़े दिन उसके पास रह जाते थे टिक जाते थे उसके रस में पक जाते थे उनके लिए नहीं उनके लिए फिर धीरे दीर धीरे

सूक्ष्म रसों की प्रक्रिया शुरू होती थी वह भी सोमरस पिलाता था लेकिन सोमरस तभी पिलाया जा सकता है जब पात्र तैयार हो सोमरस केवल शिष्यों को पिलाया जा सकता है पश्चिम का एक दुर्भाग्य है वहां गुरु और शिष्य की कोई परंपरा नहीं

वहां शिक्षक और विद्यार्थी की परंपरा है लेकिन गुरु और शिष्य की कोई परंपरा नहीं है। नहींष्य और विद्यार्थी के बीच जो आदान प्रदान होता है वह होता है ज्ञान का सूचना का शास्त्री हार्दिक नहीं बौद्धिक शिष्य और गुरु के बीच जो आदान प्रदान होता है

वह बौद्धिक नहीं हार्दिक और अंततः आत्मिक गुरजीव को जो काम करना पड़ा पड़ रहा था वैसा काम बुद्ध को नहीं करना पड़ा कृष्ण को नहीं करना पड़ा कबीर को नहीं करना पड़ा अलग तरह के लोग थे

अलग तरह की उनकी पात्रता थी सदियों सदियों ने एक वातावरण निर्मित किया था एक मनोकाश निर्मित किया था इसलिए मैंने पश्चिम जाना नहीं तय किया जिनको आना है वो पश्चिम से मेरे पास आए मैं नहीं जाऊंगा

इस देश में यद्यपि वेद खो गए उपनिषद खो गए पंडितों के शोरगुल में सब खो गया है पुरोहितों ने सभी चीजों को नष्ट कर दिया है फिर भी थोड़ी सी ही तलाश से छुपे हुए स्रोत पुनः खोजे जा सकते हैं थोड़ी सी खुदाई से झरने फिर पाए जा सकते हैं

झरनों को खोद रहा हूं जो भी शिष्य होने को तैयार है वे उन झरनों से पिएंगे और पीकर अमृत को उपलब्ध होंगे योग शुक्ला ने भी पूछा है भगवान एक एकटक आपकी ओर देखते हुए अपलक आपके रूप को निहारते हुए

जब आपके मुख से झरते हुए पुष्पों को आंचल में भरती हूं तब एक प्रकार का नशा है जब नशे से बोझिल होती बंद आंखों में आपकी मधुर वाणी के स्वर कानों में गुंजित होते तो एक प्रकार का नशा है भगवान आप जो रस पिला रहे हैं उसको क्या नाम दू शुक्ला सोमरस से सुंदर और कोई नाम नहीं सोमरस पिला रहा हूं

और मैंने जब कुछ दिनों पहले कहा कि सिला मेरी मधुबाला है तो उसके पास बहुत लोग गए कि मधुशाला कहां है मधुबाला है तो मधुशाला भी होगी सिला ने भी पूछा है कि अब मैं क्या जवाब दू जवाब मेरी तरफ इशारा करो मैं मधुशाला हूं

जो तुम्हें पिला रहा हूं काश तुम पी सको घूंट भर भी पी सको तो तुम और ही हो जाओ तुम्हारे जीवन में क्रांति घट जाए लेकिन कृष्ण तीर्थ अब तो भारतीयों की दृष्टि भी स्थूल हो गई

अब तो शायद भारत की दृष्टि जितनी स्थूल है उतनी किसी और की नहीं भारत जिस तरह भौतिक हुआ है शायद कोई और नहीं अध्यात्म का तो नाम ही रह गया अध्यात्म की तो बस बातचीत है पकड़ भौतिक की है इसलिए तुम पूछ सकते हो कि आप ऐसा क्यों नहीं करते वही कर रहा हूं

मुझसे पूछा जाता है कि जीसस ने अपने शिष्यों को शराब पिलाई निश्चित पिलाई और कोई रास्ता न था जिन यहूदियों के बीच जीसस काम कर रहे थे वे सोमरस को नहीं समझ सकते थे यहूदी अति भौतिकवादी लोग है। तो जहां लोग हैं

वहीं से तो सदगुरु को यात्रा शुरू करनी होगी तुम जहां हो वहीं से तो तुम्हारा हाथ हाथ में लेना होगा अगर तुम गड्ढे में गिर गए हो तो मुझे भी अपना हाथ तुम्हारे गड्ढे में ही उतारना होगा अगर तुम कीचड़ में पड़े हो तो शायद ये भी जरूरी हो जाए कि मुझे भी दो कदम कीचड़ में उतरने पड़े जीसस ने न केवल शराब पिलाई अपने शिष्यों को खुद भी उनके साथ पी ये दो कदम

कीचड़ में उतरना हुआ मगर जब कीचड़ में जीसस उनके साथ दो कदम उतरे तो मैत्री बनी तो अंतर संबंध हुआ जब जीसस को उन्होंने अपने इतने निकट पाया तब वो जीसस पे भरोसा कर सके तब वो जीसस के हाथ में अपना हाथ दे सके जीसस उन्हें अपने मालूम हुए पर ने दूर नहीं

आकाश की बातें करने वाले ने पार्थिव हम जैसे ही जीसस खाने पीने में मजा लेते थे और शराब पीने में रात देर तक शिष्यों को बैठ के बोझ चलता था यह हम सोच भी नहीं सकते बुद्ध के बाबत जरूरत न थी और ही तरह का भोज था इतने सूक्ष्म

आहार को देने की जरूरत नहीं, थी यहां शिष्य मौजूद थे जीसस को विद्यार्थियों को पहले शिष्य में परिवर्तित करना पड़ा जीसस को छोटी कक्षा से शुरू करना पड़ा जीसस का काम ज्यादा कठिन है बुद्ध के काम से जीसस की गरिमा भी इसलिए महत्वपूर्ण खींचा कीचड़ से लोगों को और उनकी करुणा भी महान है

अगर लोग कीचड़ में थे तो वो कीचड़ में भी गए उनका हाथ हाथ में लिया और जब लोगों ने देखा कि वो कीचड़ में हमारे साथ खड़े हैं तो उन्हें इतना भरोसा आया कि वो भी जीसस के साथ होली कीचड़ में बाहर जाने को कीचड़ से बाहर जाने को एक दिन जीसस उन्हें कीचड़ के बाहर भी ले गए आवश्यक था यह

एक ज़ैन फकीर के संबंध में प्रसिद्ध कहानी कि वो जीवन में बहुत बार जेल गया बुद्ध की हैसियत का व्यक्ति परम ज्ञान को उपलब्ध और जेल जाए बार बार और कारण भी छोटे छोटे किसी का चाकू चुरा लिया किसी के पैसे खीसे से निकाल लिए

उसके सिर से, से कहते आप भी ये क्या काम करते हो क्यों करते हो हमारे लिए पहली मगर जिंदगी भर वो हंसता सिर्फ मरते वक्त उसने राज खोला उसने कहा ये छोटी छोटी चोरियां मैं करता था ताकि जेल चला जाऊं क्योंकि जेल में जो लोग हैं उनको बाहर कौन लाएगा उन्हें बाहर लाने को मुझे जेल के भीतर जाना पड़ता ये भीतर जाने की विधियां हैं

छोटी चोटी चोरी कर ली मजिस्ट्रेट को जेल भेजना पड़े और चोरी वो स्वीकार कर लेता था और सजा उसे देनी ही पड़ती और जब बार बार कोई चोरी करता ही जाए तो सजा बढ़ती जाए छोटी चोरी हो लेकिन फिर भी सजा बढ़ती जाए और ये तो जिंदगी भरी चोरी करता रहा, लेकिन जो लोग इसके साथ जेल में रहे उनके जीवन में क्रांति हो गई

वो जब जेल के बाहर आए तो दोबारा भीतर नहीं गए गुरजीफ को भी वैसा कुछ करना पड़ा जैसा जीसस को करना पड़ा जैसा इस जैन फकीर को करना पड़ा मुझे करने की जरूरत नहीं है मेरे पास जो लोग आ रहे हैं उनमें इस पृथ्वी के

श्रेष्ठतम लोग हैं अब तो धर्म केवल श्रेष्ठतम को ही आकर्षित कर सकता है मेरे पास जो लोग आ रहे हैं वो पृथ्वी के नमक है उन्हें सीधा सोमरस पिलाया जा सकता है छोटी मोटी बातें हैं उनकी जिंदगी में जो बदलनी है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं

उनकी बदलाहट हाँ में मैं लगा हूं वो बदल ली जाएगी वो बदली जा रही अर्चने है छोटी मोटी अड़चने हैं वो गिरती जाती विद्यार्थी इससे में रूपांतरित हो रहे हैं इसी रूपांतरण को मैंने सन्यास नाम दिया है सन्यास है तुम्हारी तैयारी सोमरस पीने की मुस्त पूछते हैं कि क्या बिना संन्यासी हुए

हमें आपका आशीष ना मिलेगा मेरा आशीष तो मिलेगा मगर तुम तक पहुंचेगा नहीं तुम उसे झेल ना सकोगे तुम उसे पी ना सकोगे मैं तो भर दूंगा तुम्हारा जाम लेकिन तुम उसे ओंठों से लगा ना सकोगे तुम्हें वो दिखाई भी ना पड़ेगा ओठों से लगाना तो बहुत दूर

मेरे आशीष में कोई अंतर नहीं पड़ेगा तुम सन्यासी हो या नहीं इससे क्या फर्क पड़ता है लेकिन फर्क तुम्हें पड़ेगा सन्यासी मेरे आशीष को लेने को तत्पर होगा आतुर होगा उन्मुख होगा वो अपने हृदय के द्वार दरवाजे खोलकर बैठा है उसने निमंत्रण भेज दिया है

उसने पाती लिख दी उसका नए निमंत्रण मुझ तक आ गया है उसने कहला भेजा है कि पलक पांवड़े बिछाए बैठो लेकिन जो सन्यासी नहीं है वो बंद है वो सुनने आता है विद्यार्थी की तरह शायद कुछ सीखने को मिल जाए यहां सीखने को कुछ भी नहीं है। यहां तो भूलने को है

यहां तो मिटना है यहां तो खोना है इसलिए जो भी मैं तुम्हें दे रहा हूं वह शराब है शराब इन अर्थों में जिन अर्थों में वेद सोमरस की चर्चा करते हैं, योग प्रीतम ने मुझे यह दो आपकी आंधी बहाकर ले गई है दर्द सब

आपकी बरसात में भीगी खड़ी है जिंदगी आप क्या हंसते हजारों फूल खिल जाते यहां आप हैं तो हो गई फिर से हरी है जिंदगी आप क्या आए फिजा में घुल गया ऐसा नशा आप हैं तो लग रही है मत भरी है जिंदगी आपने क्या गीत गाए जल उठे दिल के दिए आज तो फिर लग रही है रस भरी है जिंदगी आपसे मिलकर हमारी हर खुशी आबाद है

लग रही है फिर बाहरों की झड़ी है जिंदगी पियो तो तुम्हें भी लगे पियो जी भर के पियो इस सौभाग्य से वंचित मत रह जाना यो प्रीतम का दूसरा गीत हृदय से राग कोई गा रहा है सुरों से प्रेम रस बरसा रहा है

अरे हर बोल में मस्ती गुली दिलों में वह उतरता जा रहा है नई है दर्ज नित नूतन तराने लगे सब गुनगुनाने साथ उसके सभी अलमस्त दीवाने हुए हैं वो कुछ ऐसे पिलाए जा रहा है बड़ी रंगीन है उसकी तबीयत बड़ी खूबसूरत है सारे कि हम आकाश में उड़ने लगे हृदय आनंद से सरसा रहा है

बड़ा ही सौख अंदाजे बयां है बड़ी ही भाव भीनी है तरन्नुम न जाने खो गया हूं मैं कहा पर नजर केवल वही अब आ रहा है पियो जी भर के पियो इसमें कंजूसी मत करना लोग पीने तक में कंजूसी कर जाते लोग ऐसे कंजूस हो गए लेने तक में कंजूसी कर जाते लेने तक में झिझकते

दूर दूर खड़े रहते गंगा द्वार पर भी आ जाए तो शायद वे प्यासे ही रहेंगे कितनों के द्वार पर मैंने दस्तक नहीं दी मगर सौ में से एकाध ने द्वार खोला है निन्यान मेरे तो और जोर से द्वार के भीतर ताले डाल लिए कि कहीं मैं द्वार तोड़ के ही भीतर ना आ जाऊं

हां जब तक बात डूबने की न थी तब तक मुझे सुनते थे जब बात डूबने की आई तब बाघ खड़े हुए और बिना डूबे नहीं पा सकोगे कुछ भी यह बात दीवानों की

रंजन ने पूछा है कि भगवान आप क्या कर रहे हैं क्या मुझे पागल बनाए दे रहे हैं अकार हंसती हूं अकार रोती हूं हंसने में भी मजा है रोने में भी मजा है क्या मुझे कुक्कू ही बनाकर छोड़ेंगे रंजन अब तो बहुत देर हो गई कुक्कू तो तू हो गई

अब तो लौटने का भी कोई उपाय ना रहा मैं तो सीढ़ियां गिरा देता हूं इसलिए पीछे जाने की कोई जगह नहीं बचती अंग्रेजी में शब्द कोयल के लिए भी उपयोग होता है और झक्की के लिए भी पागलों के लिए भी

बड़ी प्यारी बात है कोयल पागल ही है नहीं तो ऐसे मधुभरे गीत गाए इस रसहीन जगत में इस मरुस्थल जैसे जगत में ऐसा रस बरसा है पागल ही है इस व्यर्थ के शोरगुल में ऐसी मधुवाणी

कोयल के गीत निश्चित ही वैसे ही हैं जैसे मीरा के चैतन्य के कबीर के मगर ये सब पागल है हिंदी भाषा में तो कोयल शब्द का अर्थ पागल नहीं होता वह हमारी भाषा की कमी अंग्रेजी ने ठीक किया

स्विट्जरलैंड में सन्यासियों ने एक प्रतियोगिता की स्विट्जरलैंड की प्रतियोगिता तो घड़ियों के बाबत हुई तो लोगों ने बहुत तरह की घड़ियां बनाई अलग अलग सन्यासी अलग अलग घड़ियां बना के लाया प्रथम पुरस्कार द्वितीय पुरस्कार और तृतीय पुरस्कार तीन पुरस्कार घोषित किए गए तीसरा पुरस्कार उस घड़ी को मिला

बड़ी घड़ी जिसमें हर घंटे पर एक कोयल निकलती और कहती भगवान भगवान दूसरा पुरस्कार उसे मिला जिसमें हर आधा घंटे पर दो कोयले निकलती

कहती भगवान भगवान और दोनों कोयले गैरिक वस्त्रों में माला पहने हुए और प्रथम पुरस्कार उस घड़ी को मिला जिसमें हर घंटे पर भगवान निकलते और कहते हैं कुक्कू कुक्कू

रंजन तो, तो कुकु है ही अब होने को कुछ बचान जो हो गया हो गया बीती ताही बिसार थे आगे की सुध ले अब तो बात हो गई अब तो गाओ अब तो कोयल के स्वर उठाओ रो भी हंसो भी मस्ती में सब होगा आंसू भी होंगे गीत भी होंगे